प्रभुजी मै रज करूँ प्रभु जी मैज करूँ मेरो भेड़ो लगा जो पार प्रभु जी अर्ज अरज करूँ मेरो बेड़ो लगा जो पार यह भाव में मैं दुख बहु पा ये भाव में मैं दुख बहु पायो, पायो। संसय शोक निवार प्रभु जी मैं अरज करू छु मेरो बेड़ो लगा जो पा अष्ट कर्म की तलब लगी है अष्ट कर्म की तलब लगी है दूर करो दुख भार अष्ट कर्म की तलब लगी है दूर करो दुख भार ये संसार सब बहो जात है यो संसार सब बह जात है लख चौरा शिरीधार यह संसार सब बह जात है लख चौरा श्रीधार मीर के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवागमन निवार आवागमन निवार प्रभुजी में अरज करूँ मेरे जी सदगुरु से प्रार्थना करती हैं कि मैं आपसे अर्ज करती हूँ कि मेरा बेड़ा लगा दीजिए उस पार लगा दीजिए ये भौसागर में, में बेड़ा फंसा हुआ है और इस भावसागर से उस पार उतार दीजिए मैं आपसे अर्ज करती हूँ विनती करती हूँ कि मेरी जो जीवन जीवनैया है मेरा जो बेड़ा है नाव है वो उस पार कर दीजिए भवसागर के पार कर दीजिए ये भाव में मैं दुख बहु पाया संशय शोक निवार क्योंकि इस संसार में इस भवसागर में मैं बहुत दुख पाया बहुत सारी संशय और शोक प्राप्त हुए लेकिन आप इसको निवार दीजिए अर्थात इसे दूर कर दीजिए अष्ट कर्म की तलब लगी है दूर करो दुखवार यहाँ संसार में एक कर्म का बंधन है कर्म की तलब लगी कर्म है करने हैं कर्तव्य कर्म है और भी कर्म है एक दूसरे के प्रति जो उत्तर उत्तरदायित्व तो है अष्ट कर्म की तलब लगी है दूर करो दुखवार जिसके अष्ट कर्म से का कर्म का जो भार है जिसके कारण दुख में ही इंसान फंसता है ये कर्म वो कर्म क्योंकि कर्म ही वह बंधन है जो हमें चौरासी में लाता है जब कर्म सकाम भाव से किया जाता है तो वो बंधन बन जाता है अब जो भी अच्छे और बुरे जो भी कर्म किए जाते हैं सब बंधन बन जाते हैं और उन्हीं के कारण हमें चौरासी में आना पड़ता है और सागर में आना पड़ता है तो जहाँ कर्म ही न हो वह स्थिति को प्राप्त हो जाना ही अच्छा होता है यानी इसे निष्काम कर्म कहते हैं सब कुछ करते हुए अवकरणा का भाव रहना यही निष्काम कर्म है तो को दूर करो दुखभार ये सब दुख को आप दूर कर दीजिए यह संसार सब भयो जाता है लघ चौरासी विधार यह संसार तो इस चौरासी लाख जोनियों के धारा में ही पड़ा है ये जूनिया इस भौसागर की धारा है चौरासी लाख जो चौरासी लाख जूनी है अब जीव ये कोटी है चौरासी लाख योनी एक एक में पता नहीं कितनी चलता है अनगणित जैसे कोटी है सिर्णी है कटिगरी है अब उस कटेगरी में कितना है ये पता नहीं चौरासी लाख योनी कहा गया तो ये संसार सब बहोजात है लक चौरासी रेदार यह संपूर्ण संसार जो इधर अध्यात्म की तरफ नहीं चलते जो उस अपने निस्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं वो चौरासी के ही दो चक्र में है चौरासी के ही फते हैं चौरासी रेदार मीरा की प्रभ गिरधरना नागर आवागमन निवार और मीरा जी निवेदन करती हैं सदगुरु और परमात्मा से गिरिधर नागर श्री कृष्णभक्ति प्रार्थना करती हैं कि इस बार मुझे आवागमन से निकाल दीजिए आवागमन निवार जो आवागमन का चक्र है इस चक्र से आप दूर कर दिए